प्रतिबद्धम तद तद व्यापकम क्या कहा था एन यद प्रतिबद्धम तद व्यापक एन ये समय हम कहते हेतु समान अधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगी साध सामानधिकरण व्याप्ति नहीं आय लोग कहते हैं शुरू कहा से करते हैं हेतु से और आता हेतु में हेतु समान अधिकरण जो अत्यंता उसका प्रतियोगी जो साध उसका समान अधिकरण पुनः कहातु में उसी प्रकार यहाँ कर तो उन्होंने क्या कहा था बन्हीना माने जो बंधित्वावच्छिन्न जो बन्नी है उसके साथ संबद्ध प्रतिबद्ध माने संबद्ध संबद्ध माने अविनाभाव संबंध जो बन्नी के साथ अविनाभाव संबंध किसका है धूम का और उसका व्यापक जो होगा वो बन्नी हो जाएगी मानी एन बंधित अवच्छिन्न बन्हीना साकम प्रतिबद्ध मन भूतम कौन हुआ प्रतिबद्ध मन अभिना भूतम प्रतिबद्धम हेतु धूम तद व्यापक साध्यम उसका व्यापक क्या होता है साध्य होता है बन्यादी कम अभिन क्या की यह कि जो भी हमारा प्रमाण है वो ज्ञानात्मक उन्हें माने प्रमाण को जैसे उन्होंने कहा था बुद्ध में जो चित्त वृत्ति जो व्यापार वो ज्ञान वो प्रत्यक्ष प्रमाण है और चित्त वृत्ति में जो बोध था उसको उन्होंने प्रमा फल माना था ठीक उसी प्रकार इन यहाँ पंक्ति लिखी तल लिंग लिंग लिंगी माने साध्य लिंग माने हेतु मान साध्य हेतु ज्ञान पूर्वक क्या होता हमारा अनुमान का नाम होता लिंग लिंगी लिंगिक था इसी पर विचार करने जा रहा यहाँ ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया तो आपके मत में हेतु कारण नहीं बनने के मैने अनुमित के प्रति मैंने धूम का ज्ञान कारण क्या करना है हमारा ज्ञान कारण इसे कार ज्ञानम न्याय में भी क्या है व्याप्त ज्ञान ये अनुमान ज्ञानात्मक है सादृश्य ज्ञान ये भी क्या है उपमान है और प्रद्ञान ये भी क्या है ज्ञान है केवल प्रत्यक्ष में वहां है इंद्री ली गई है क्या ली गई है इंद्री ली गई तो इंद्री वो ज्ञान नहीं है इंद्री तो चक्षुर इंद्री किसका प्रकार है चक्षुर तो, हाँ तेज है तो तेज और ज्ञान अलग एक एक चीज है अलग ज्ञान क्या चीज में आया है बुद्धि किसमें आती है चौबीस गुण में आती है गुना चौबीस गुण आते ही नहीं करें बुद्धि आया ना धर्म बुद्धि ज्ञान ये है ना तो वह गुण है ज्ञान और इंद्रिय द्रव्य है क्या है हाँ यही तो गुण है बुद्धि आए बुद्धिमान है ज्ञान बुद्धिमान व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि तो वह बुद्धि क्या है गुण है और क्या है इंद्री का है द्रव्य इसलिए वहाँ दोनों अलग अलग है इंद्री द्रव्य है वही प्रमाण इंद्री प्रमाण इंद्री ज्ञान प्रमाण नहीं वहाँ क्या है और यहाँ क्या है ज्ञान प्रमाण है क्या है जो जाकर के अंत्याकरण चक्ष इंद्री के द्वारा बाहर जाएगा बुद्धि का बुद्धि का परिणाम होगा उसके द्वारा क्या होगा हमारा जो प्रमाण कहलाएगा उससे जब चित्त में वृत्ति प्रतिफलित होगी तब तो वो प्रमाण कहलाएगी ये कहा था उसी प्रकार ये कहना चाह रहे हैं आ शब्द आपने प्रयोग किया तल लिंग लिंगे पूर्वकम तो आपका लिंग ज्ञान अनुमान का हेतु व लिंग नहीं है क्या है जिस न्याय में आप पहला ही पंक्ति आती है ज्ञा मान ज्ञानम हेतु कि ज्ञामान हेतु कारणम की, हे की केवल लिंग ज्ञानम कारण तो अंतिम सिद्धांत है कि हेतु का ज्ञान कारण हेतु रहे चा न रहे जैसे यहाँ आदमी काला देखेगा तो क्या समझ जाएगा आग थी धुआं है नहीं है फिर ही पता कर जाता है उसी प्रकार यहाँ विचार करने जा रहे हैं कि जो लिंग आदि जो ज्ञान है वही अनुमिति के हेतु है और कार्य का लिखा गया, गया केवल तल लिंग लिंग पूर्वकम हेतु और साध का प्रयोग किया हेतु ज्ञान साधक ज्ञान का प्रयोग नहीं किया उस पर लिखने जा रहे हैं लिंग लिंगी ग्रहणे न जो कार्य में लिंग पद का ग्रहण किया है और लिंगी माने जो साध्य शब्द का ग्रहण का किया गृहती गृहते माने गायते अनदय वही कहने जा रहे हैं लिंग लिंगी ग्रहण मान लिंग शब्द ग्रहणेन लिंगी शब्द ग्रहणे ना मैंने जो लिंग शब्द का प्रयोग किया कार्यिका में लिंगी माने जो साध शब्द का ग्रहण किया गया उससे क्या लेना है वह विषय बाची है किम बाची है जैसे घटक ज्ञान का विषय क्या है घट पटक ज्ञान के विषय क्या है पट उसी प्रकार लिंगक ज्ञान का विषय कौन है लिंग साध्य ज्ञान का विषय साध्य इसीलिए लिखा पड़ा जहां लिंग शब्द किसका वाचक विषय का वही का लिंग शब्द विषय वाचीना लिंगी ही विषय वाची न उससे किम अलक्षती विषय से विषयम प्रत्ययम उपलक्ष्य और विषयी कौन होता है ज्ञान कौन होता हमारा ज्ञान विषयी होता है घटपटादी विषय होते हैं विषय निरूपयम ज्ञानम भवति विषय से निरूपित कौन होता है ज्ञान होता ऐसे ज्ञान का कोई आकार नहीं है विषय के अधीन ज्ञान का आकार है इसके अधीन है घट देखेंगे तो घट वाला ज्ञान होगा तो इसलिए कहा था विषय निरूपयम ज्ञानम भगवती क्या नियम है तो यहाँ लिंग और लिंगी के द्वारा इस लिंग और लिंगी शब्द के द्वारा क्या लिया गया विषय और विषय से किसको लक्षणा की गई विषयनम इसका मतलब तो वह लिंग ज्ञानम हेतु तो और लिंग ज्ञानम हेतु तो और लिंगिक ज्ञानम साध्यम ये निकाला इसे लिख रहा है लिंग लिंगी ग्रहणे लिंग न मान लिंग शब्द ग्रहणे न लिंगी शब्द ग्रहण विषय वाची न पदार्थ बोधक पदार्थ के वाचक है वस्तु के बोधक हैं घटपटादी की तरह अतः लिंग लिंगी शब्द न विषयम विषयी का अर्थ हुआ प्रत्ययम प्रत्ययम मान बोधम ज्ञानम यह सब पर्याय वाची है कहो ज्ञानम कहो प्रत्यय कहो ये सब क्या है पर्याय वाची वही कहने जा रहा है विषयम प्रत्ययम लिंग लिंग रूप विषयक माने लिंग विषयक और लिंगी विषयक जो ज्ञान है उसको कौन बताता है लिंगी शब्द और लिंग शब्द लिंग से क्या लेना है लिंगक ज्ञान और लिंगी से क्या लेना है लिंगिक ज्ञान माना साधक ज्ञान हेतु तो ज्ञान हिता वहा यहाँ अभी व्याप्ति आके क्या ज्ञान रूप हो गया प्रमाण इसीलिए कहने जा रहा है लिंग लिंगी ग्रहण विषय वाची विषय से क्या लेना वस्तु वाचीना पदार्थवाची बाची है अथा लिंग लिंग विषयणम प्रत्ययम लिंगी लिंगी रूप विषय उद्दीपकम् माने लिंग और लिंगी का प्रकाशक जो विषय है ज्ञान है उसको यह लक्षित करते लक्षित माने उपलक्षित बोध है यती किसका बोध कराते हैं जब प्रत्ययम प्रत्यय प्रत्यय माने ज्ञान माने यहाँ लिंग से लेना लिंग विषयक ज्ञान और लिंगी से कह रहे लिंगी विषय ज्ञान ये कौन बताते है? लिंग और लिंगी ये शब्द बताते शब्द से तद विषय ज्ञान लेना है ना कि अतः ज्ञान पर्यंत हो जाएगा कुत्र कारिकायाम जो कारिका है लिंग लिंगी पूर्वकम उसका मतलब है लिंग ज्ञान पूर्वकम लिंगी ज्ञान पूर्वकम ये उसका अर्थ होगा वही कारण लिंग लिंगी ग्रहण नाचिना विषय न प्रत्यय उपलक्ष्य माने वहा क्या उपलक्ष्य थी ग्रंथकार इसका कर्ता कौन है ग्रंथ कार उपलक्ष कृष्ण उपलक्ष अब सर्व बताने जा रहे हैं क्या चीज हमारा लिंग है क्या चीज लिंगी है उस पर देखो कर दिया दे सार। धूमादिर व्याप्यो व्याप्यो माने धूमादि अन्य कर दीजिए व्यापक बन्यादि दी। यह प्रत्यय माने तद विषय प्रत्यय कर प्रत्यय लोप कर दिया इस तरह का माने बन्यादिर व्याप्या और बन्यादिर व्यापका धूम जो व्याप्या और तद विषय यह प्रत्यय उनका जो ज्ञान है तद पूर्वक क्या होता है अनुमान होता माने साधक तो ज्ञान पूर्वक हेतु ज्ञान पूर्वक ही क्या होगा हमारा अनुमान होगा इसीलिए उन्होंने लिख दिया किम तद पूर्वक मान जो व्यापक है व्यापक का ज्ञान होना चाहिए और व्यापक का ज्ञान होना चाहिए एक नई चीज और बताने जा रहे इसी से पहले लग गया ना धूमादे व्याप्या और बन्न्यादि ही व्यापक यह प्रत्यय इस प्रकार का जो ज्ञान घट ज्ञान घटक प्रकार ज्ञान उसी प्रकार कौन हुआ बिप प्रकारक माने धूव व्यापक प्रकार ज्ञान और धूम व्यापक प्रकारक जो ज्ञान है उसी का नाम क्या है लिंग ज्ञान माने मन लिंगी और उसी का नाम क्या लिंग इन शब्दों से ये कहा जाता है अब कह रहे हैं इस लिंग की दो आवृत्ति करनी है लिंगम अस्तिति लिंगी साध्य और लिंग, लिंग कहा रहता है, है पक्ष में तो लिंगम अस्तिति लिंगी पक्षा ये दो अर्थ निकालना है क्या निकालना है हमको लिंगी माने हेतु मान हे तो हेतु के आधीन किसका ज्ञान है साध्य का जिसे लिंगी का अर्थ हुआ साध्य एक अर्थ करना है लिंगी का पक्ष भी अर्थ करना है इसलिए इस लिंगी के इति आवर्त नियम आवृती कर नियम है सकृद उच्चरिता शब्द सकृदेव अर्थम गमयती क्या है तो तो एक बार सबको तो एक ही अर्थ तो इसलिए एक बार लिंगी का अर्थ है तो साध को गाय लीजिए पक्ष को और अर्थ करना है दो अर्थ करना हमको तो दो अर्थ करना इसलिए लिंगी का आवृत्ति की जाएगी मतलब लिंगी लिंगी एक लिंगी का अर्थ होगा साध और एक लिंगी का अर्थ होगा पक्ष पक्ष क्या अर्थ हो जाएगा पक्ष क्योंकि हेतु कहाँ रहता है सरवतो धूमवान ये होता है ना धूमवान पर्वत ऐसा प्रयोग होता है तो धुआं पहले कहाँ रहता है पर्वत में इसका मतलब है लिंग हुआ धूम तदवान कौन हो गया पर्वत उसी प्रकार धुआं किसको बताता है बन्ही को इसलिए ज्ञापक थे लिंगी कौन हो गया हमारा बन्ही इसलिए दो अर्थ करना है इसका मतलब लिंगी कहने से ग्रंथकार ने दो चीजें की पक्ष भी ले लिया और साध भी ले लिया क्या लेनी पक्ष हाँ साध इसलिए कहते हैं अनुमानस से बल द्याप्ति ज्ञानम पक्ष धर्मता अनुमान के दो ही मुख्य बल मन शक्ति है कौन व्याप्तिक ज्ञानम पक्ष धर्मता अच्छा कौन दो है अनुमान के बल ज्ञान पक्ष धर्मता ये दो और लिंग के लिए तो हेतु है ना उसके लिखा है लिंगम लिंग लिंगी शब्द है ना तो लिंग का मतलब है हेतु लिंगी का मतलब हुआ साध और लिंगी का मतलब हुआ पक्ष यही करने जा रहा है लिंगी ग्रहणम चा आवर्तन नियम जो लिंग ग्रहण इसमें है उसका आवर्ती करनी है क्यों आवर्ती करनी है क्योंकि माने क्यूँकी अन्य आदि व्यापता पक्ष धर्मता ज्ञान है तो जब व्याप हमारे पक्ष वृत्ति ज्ञान तथपूर्वक भी अर्थ करना है अनुमान होता है इसलिए उसके लिए अर्थ करने जा रहे दो अर्थ उसके है इसीलिए उसने कहा लिंगी ग्रहणम आवर्तनीयम मान आवर्ती करिए उससे क्या निकला तीन लिंगम अस् इति पक्ष धर्मता ज्ञानमपी दर्शितम भवती माने जब लिंगी के तो लिंगम अस् तो लिंगी माने पक्ष उस पक्ष में कौन चीज रहता है पक्ष में हेतु, हेतु रहता है जो हेतु का रहना ही क्या है पक्ष धर्मता व्याप्य से पर्वतादिवृत्तिव पक्ष धर्मता इस तरह संग्रह में लिखा मुझे व्याप हुआ हेतु उस हेतु का बस पक्ष में रहना यही है पक्ष धर्मता क्या है यह किसका धर्म है पुस्तक किसका धर्म है इस चटाई इसका पर्यंक का इन नैया क्या जो रहता है वो धर्म होता है तो ये पुस्तक रहा कहाँ पर्यंक में तो पर्यंक हो गया धर्मी पुस्तक हो गया धर्म उसी प्रकार पर्वत में क्या रहा तो धूम क्या हो गया धर्म हो गया क्या हो गया पक्ष का धर्म हुआ और जो धर्म उसमें क्या रहेगी धर्मता तो धूम हुआ धर्म धूम क्या रहेगी पक्ष धर्मता क्या रहेंगे अतः उस धूम में दोनों चीजें हैं पक्ष धर्मता भी है और भी है अतः यह हमारा हेतु क्या हो जाएगा सद्य हेतु हो जाएगा अतः साध की सिद्धि करेगा पक्ष में रहना चाहिए और क्या होना चाहिए व्याप्ति वाला होना चाहिए इसीलिए कहने जा रहा है लिंगी ग्रहणम कि कर्तव्य में आवर्तनीयम लिंगी ग्रहण के आवृत्ति करनी है आवृत्ति करने से क्यों क्योंकि एक बार सक्रिय उच्चरिता शब्दा सक्रिय वर्षम कमी होती है इसी नियम के दौरान ने कहा लिंगी ग्रहण आवर्तनीयम तेन लिंगम अस्थ अस्थि विमता ज्ञान ज्ञानमपि दर्शितम भवती ग्रंथ कृथा ग्रंथकार ने क्या किया पक्ष धर्मता ज्ञान का भी क्या कर दिया संकेत कर दिया लिंगी ग्रहण से दो लाभ हो गए कौन कौन लाभ हो गया पक्ष वर्तित्व तो ज्ञान भी हो गया और क्या होगा साध का भी ज्ञान हो गया बिना पक्ष कता के अनुमिति होती नहीं है इसलिए दोनों प्रयोग कर दिया अब उसी को लिख रहे हैं आगे चल करके तत्पद माने तत्त तस्मात व्याप्य व्यापक भावक ज्ञान माने व्याप्त और व्यापक भाव का जो ज्ञान उस ज्ञान पूर्वक जो व्याप्त को पर्वत में रहना इस प्रकार का जो ज्ञान होता उसका नाम है अनुमान पूरा मिल गया क्या क्या हो माने व्याप व्यापक ज्ञान पूर्वक व्याप्य पक्ष वृत्तिव ज्ञानम अनुमान क्या लक्षण बने गया व्याप्य व्यापक भाव ज्ञान पुरस् व्याप्य पर्वतादिवृतिव ज्ञानम अनुमान व्याप्य वो पक्ष वृत्तिव ज्ञानम जो क्या वो ज्ञानम तद पूर्वकम यज ज्ञानम तदेव अनुमान ए तद पूर्वक जो ज्ञान वह हो अनुमान होगा व्याप्य व्यापक भाव ज्ञान सर पुरस्तर व्याप्य पर्वतादिवृत्ति यज ज्ञानम तज ज्ञानम पूर्वम यस अनुमान से वो ज्ञान क्या होगा तक यज ज्ञानम उस ज्ञान का नाम क्या होगा अनुमान ये हुआ अनुमान का सामान्य लक्षण वही लिखने जात तद व्याप व्यापक भाव पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम इति अनुमान सामान्य लक्षण वहाँ अनुमान का क्या लक्षण किया कर्णम अनुमान व्याप्त ज्ञान इन्होंने किस के अंदर अनुमान क्या क्या ला दिया व्याप व्यापक भाव पक्ष धर्मता जो ज्ञान ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम अनुमान है ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान उसका नाम क्या है माने इन तीनों के ज्ञान के अधीन जिसका ज्ञान है वो हो गया अनुमान वही लिख रहे तद व्याप व्यापक भाव पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम अनुमान अनुमान सामान्यम लक्षणम ये अनुमान क्या हो गया सामान्य लक्षण लक्ष्य अब उसका भेद करने जा रहा है अब वही कहने क्या कहने जा रहा है अनुमान विशेष जो अनुमान अलग अलग तत्त तत, अनुमानों के विषय में लिखने जा रहे क्यों अनुमान त्रिविधम आएगा mm. तो कौन कौन तीन अनुमान है शेष mm. वूर्व सामान्य तो दृष्ट mm. ये कहने वाले ना इसलिए कह रहा जा रहा है अतः उनके लिए कह अनुमान विशेषांतु तंत्रांतरे तंत्रांत अन्यत तंत्रम तंत्रांतरम तंत्रांतर हो गया हमारा न्याय शास्त्र उसमें भी अनुमान के तीन भेद किए हैं आप आपके तरह संघ याद होगा तो लगे लिंग ज्ञानम त्रिविलिंगम त्रिविधम अन्वय वितर की मान रहा है वही समझ लीजिए उतना यहाँ बताएंगे शेष वत पूर्व सामान्यता ये तीन बताएंगे वो उसका बीत क्या कहेंगे बीत और अभीत करके शब्द का प्रयोग करेंगे यहाँ स्वयं लिखने जा रहा वही कहने जा रहा है अनुमानम त्रिविधम त्रिविधम अनुमान माख्यातम तीन प्रकार का अनुमान कहा गया है क्या कहा गया है तीन प्रकार का अनुमान कहा गया है वो कौन कौन है तो उसको बताएंगे पूर्वत शेष सत सामान्य तो दृष्टम तूर्वकम तद तद त्रिभुधम अनुमानम ये है कहा न्याय का सूत्र है कौन सा अत तत्पूर्वकम त्रिधुम अनुमानम पूर्व क्षेत्र सामान्य तो दृष्टम इस सूत्र में जो तीन बातें कही गई है उन्हीं को यहाँ लिखने वाले वाचस्पति मिश्र लिखने जा रहे हैं उसी पंक्ति को कारिका संकेत किया गया है जो अक्षपाद माने किसका का, का, जो मान्य है उसी क्या कहने जा रहे हैं गौतम तो वो लिखा क्या उन्होंने लिखा है अत तथ पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर सामान्यतो शेषवत सामान्य सूत्रे वही लिख रहे ना तद सामान्य तो लक्षितम अनुमानम मैंने सामान्यता जिस अनुमान का लक्षण कर दिया है उनका तत्र प्रसिद्ध जो लक्षितान अनुमान विशेषान स्मार क्योंकि विशेष कुल्लिंग है इसलिए कह दिया लक्षितान अनुमान विशेषान जो अन्य तंत्र तंत्रांतरम न्याय शास्त्र में जो कहे गए अनुमान के तीन भेद है उनको यहाँ स्मरण करा रहे अनुवाद कर रहे हैं नई कोई बात नहीं कर रहे हैं जल्दी त्रिविधम अनुमानम आख्यात तीन प्रकार का अनुमानम आख्यात कथितम तथ सबसे पहले क्या है घटाने जा रहा है तथा सामान्यता लक्षितम अनुमानम मान सामान्यता अनुमान का लक्षण क्या हुआ तद व्याप्य व्यापक ज्ञान पक्ष मान व्याप्य व्यापक भाव पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम यज ज्ञानम वो इसका नाम होगा अनुमानम हुआ वो सामान्यता वही क्या तमान्यता लक्ष्यतम अनुमानम विशेषता त्रिविधम अन विशेषता प्रकार का है कौन कौन तीन प्रकार है पूर्वत शेष सामान्यतो सामान्य ये तीन है पूर्वत शेषबत सामान्यतो तो ये बताए कि जैसे कोई में घटा देख करके सब दृष्टांत आके देने वाले में घटक देकर क्या चलता है कि बारिश होने वाली है ऐसे तो करते ना कोई कहने दृष्टांत भी देने वाले हैं इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं चलिए सामान्य तो माने पूर्वत शेषवध सामान्य तो दृष्टव माने उस पूर्व का यहाँ अपना अर्थ कर तथमम माने जो पूर्वत है उसके दो भेद हैं पूर्वत कौन के कौन क्या भेद है दो बीतम अवीत माने पहले तो उसका पूर्वम अस् अ पूर्वत पूर्व तुल्य जैसे आपने कोई वस्तु की तो पहले की तरह से प्रतीत हो जाए इसे कहीं पर कुछ बौर देखी तो पहले आम आए थे तो लोग सोचते कि इसका भी आम यहाँ आने वाला है ऐसा कहते हैं न दृष्टान देते हैं वही कहने वाले पूर्वत शेष और कौन कौन हो पूर्वत है और शेषवत इसमें मान लीजिए आपने समुद्र का पानी पिए तो क्या हो जाएगा बाकी सब अरे बताओ समुद्र का पहले बार पानी पी रहे तो क्या होगा पूर्व होगा क्या होगा सब पूरा क्या है नमकीन है जो बच्चा हुआ सब क्या हो गया सब नमकीन हो गया क्या हो गया यहाँ एक दृष्टांत बड़ा सुंदर दे रहे हैं कि जहाँ पर कारण के द्वारा कार्य का अनुमान होता है वो पूर्वत कहलाता निकलो ये लक्षण लिखना हो यत्र कारणत्व कार्य मनमीयते तत्पूर्वत कार्यन यत्र कारण मनमीयते तत्षवत क्या हुआ नहीं कपिन अंदर जाइए कलम लाइए अंदर से य कारण तेन कार्यम अनुमीयते तत्वत ये कारणम हम अनुमीयते अच्छा। कारण तेन कार्यम अनुमीये वो पूर्वत कहलाता है और य्येण कारणम अनुमीयते बहुत सुंदर लक्षण दिया कार्यण कारणम अनुमीये तत्व उसका आप विग्रह करते पूर्व पूर्वेण तुल्य पूर्व तेन तुल्यम क्रिया छेदवती बिना व्याकरण के आनंद नहीं आता पूर्वत मौने पूर्वेण तुल्यम पूर्वत शेषेण तुल्यम शेषवत आया एक दृष्टान दिया यहां पर जैसे आपने कारण देखा मेघ मंडल को देखा ये कारण तो आपने क्या समझेंगे तो पूर्व पहले बारिश हुई थी इले पूर्वत हो गए और यत्र कारण यत्र कारणीन कारणमंडल नहीं नहीं माने ये जिस अनुमान में मान युमान अनुमाने तवीन कार्य में अनुमीय यहाँ कारण कौन हुआ वृष्टि का मेघमंडल उसके द्वारा हम क्या देख कर क्या समझते हैं कार्य का अनुमान कार बारिश होगी तो ये वाला कौन हो गया पूर्वत हो कभी हमने मेघमंडल देखा था तो ऐसे बारिश हुई थी आप शीष वाला क्या जिसे आपने गंगा जी खूब भरी हुई हैं भयंकर अब आपने देखा तो क्या सोचेंगे उसके द्वारा कार्य देखा बारिश उसके द्वारा क्या हो कहीं न कहीं बारिश हुई हुई होगी तो क्या हुआ कारण कार्य का अनुमान होगा कार्य गंगा जी पूरी भरी है तो पानी से इससे पता क्या चल रहा है कहीं बारिश हुई है तो कार्य को देख रहे हैं कारण को देख रहे हैं कारण को देख के तब कार्य गंगा जी भरी पानी कार्य था हाँ। मेघ का हाँ। इस मेघ का जो कार्य बारिश था उस बारिश रूप पानी को देख करके हमने क्या सोचा कहीं न कहीं बादल रहे हो तभी न बारिश हुई यही हाँ, हाँ। दृष्टान देते हैं ये कौन है और सामान्यता का उल जैसे कहे बौरा ये है, खाया तो किसी कैसे दृष्टान देते हैं पर तो यहाँ दो ही पहले दिए विपत्ति है दुन को दिया पूर्वत और शेष बत हाँ सामान्यता लिखी अभी सामान्यता उदाहरण दे रहे हैं लिख रहा है इसमें सामान्य साम पूर्वकम अन्यत्र दृष्ट से अन्यत्र दर्शन मन देशांतर प्राप्त आदि ये कह रहा है सूर्य को सूर्य के लिए दृष्टि लिख लीजिए इसका लक्षण साम दृष्ट व्रजादि पूर्वकम अन्यत दृष्ट अन्यत्र दर्शनम शामान्या शामान्या तो उसका अर्थ लिख रहे हैं सामान्यतो तो दृष्टम का ब्रज्यापूर्वकम ब्रज्या माने गमन होता है ब्रज्या ब्रज ब्रज ब्रज्यात धातु ब्रिज्यापूर्वकम हाँ अब आपको याद गया ना ब्रज्या पूर्वकम अन्यत्र दृष्ट दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम सामान्यतो दृष्टानुमान अन्यत्रा अन्यत्र दर्शनम् दर्शन ए काम तो दृष्टम अन्यत्र दर्शनम् तथा च दृष्टान तथा च आदि तस्मास्ती प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्यक्षमपि प्रत्यक्षमपि आदित्यस्य ब्रजा ये न्याय सूत्र का एक दुर्घटना जैसे सूर्य है ना देशांतर प्राप्तिमान आदित्य है दूसरे देश में देख रहे हैं तो हम लोग क्या सामान्य तो ब्रजा पूर्वकम अन्यत्र अत्र दृष्टम अन्यत्रापि लगता घूम रहा है ये क्या हो गया जगह हमने देखा सूर्य घूम रहा है तो अन्यत्र क्या, क्या समझ लेंगे सूर्य चलते चलते आ गया लिख रहा है सुंदर इसे दृष्टान दिया है सामान्य तो दृष्टमन ब्रज्यापूर्वकमन जहां चलते हुए कहीं अन्यत्र देखा गया है और फिर अन्यत्र दर्शन कर लेंगे तो दोनों बराबर ही है उसका नीचे लिख रहे हैं देशांतर प्राप्तम माने व्रजादि पूर्वक का अर्थ किया देशान्तर देश प्राप्तिमान आदित्य द्रव्य सती छि प्रत्या चाई प्रांग मुख उपलब्धि कहाँ देखा था हमको सुबह पूरब में बाद में कहा दिखा शाम कहाँ दिखता है उत्तर में सूर्य देखना शुरू करना है दक्षिण में सूर्य दिख रहे हैं तो बंद करिए भर गया प्राप्तिमान आदित्य उसके लिए बड़ा सुंदर अर्थ कर रहे हैं वो न्याय भाष का लिख रहे हैं न्याय करने क्या लिखा है द्रव्य सती छिप प्रत्याष माने द्रव्य छह दिख रहा है छिकर प्रांग उपलब्ध होने पर भी और का, का उत्पन्न मिलता है देखने पर इधर मिल जाता इसीलिए कहने जा। एक दूसरा इन्होंने कहा कि सूर्य दिख रहा यहाँ मणि में दर्शन देने लगे तो उसका क्या हो गया ये भी क्या है सामान्य तो दृष्ट क्यूंकि अन्यत्र दृष्ट अन्यत्र दर्शन अन्यत्र आकाश दृष्ट से अन्यत्र मणु दिशामान्यतो दृष्टम् जैसे हम लोगों ने मान लो रज्जू में सर्प की भ्रांति सामान्यतो दृष्ट है क्या है हमारा सामान्यतः हम दोनों बराबर लंबाई पर है इसको कहेंगे सामान्यतो दृष्ट इसीलिए उन्होंने लिखा अन्यत्र दृष्ट्य अन्यत्र दर्शनम माने अन्य जगह घूम रहा है और अन्य जगह देखना ये क्या है उन्होंने दृष्टान दिया था आदित्य यद्यपि उन्होंने अस्थि अप्रत्यक्षापी आदित्य से ब्रजा मैंने यद्यपि वहा चलना नहीं दिख रहा है चलता कौन है पृथ्वी अधिकारा है सूर्य बनाया ना वो जानते रहे कि आप तर्क अब उनका पूर्व का लक्षण लग गया नर्थ य कारण कार्य तथा पूर्वत और कार्यण अन्वित शेष वत और अन्यत्र दृष्ट अन्यत्र दर्शनम ये क्या हो गया सामान्यतो तो दृष्टम अब सर्वप्रथम जो पूर्वत उसके दो भेद करने जा रहे हैं क्या भेद करने तद प्रथम तावत द्विविधम बीतम अवीत देखो बीत शब्द की बड़ी सुंदर वित्पत्ति कर जैसे हम लोग द्वैत शब्द है द्वित से द्वैत बनता है द्वाभ्या द्वितम द्विती भवायति द्वैतम द्वित्वी भविष्य द्वितम उसीग्रह करिएशेषेण इतम वीतम वी क्या विग्रह करिए विशेषण इतम ज्ञातम इति वीतम माने बी उपसर्ग है और इण गत धातु का इतम है आकाश दीर्घ कर मने गया वीतम क्या हुआ इण गु हाँ हाँ नहीं बी बना तब तो, अक्ता प्रत्यय बोलना तो था उपसर्ग है, है। धातु है अक्ता प्रत्यय बनता है बीतम जिसका अर्थ हुआ विशेषण इतम ज्ञातम इति बीतम विशेषण प्रसिद्धम इति बीतम विशेषण विशेष संबंध पूर्वकं ज्ञातम अन्वयी इत्य लिखते हैं क्या है अन्वयी व्याप्त मान अन्वय व्याप्त हेतुकम बीतम व्यतिक व्याप्त हेतुकम अबीतम यह अर्थ करने वाले हैं अन्वय व्याप्त हे लिखा अनलिंगम त्रिविदम अन्वयी लिंगम व्यतिकी लिंगम अन्वय व्यतिकी लिंगम उसी पर यहाँ लिखने जा रहे हैं बीतम विशेषेण इतंगातम प्रसिद्धम अन्वय व्याप्त हेतुक का नाम है बीत अनुमान और व्याप्ति का हेतु का अनुमान का नाम क्या है माने जो नीतम अबीतम माने अन्वय का विरोधी अन्वय का विरोधी माने वितरेक तत्सत सत्व अन्वय तदभावे उसीले अबीत कर तो क्या होगा व्यतिकेण व्याप्त हेतुकम इति व्यतिक व्याप्त हेतु कम अभीतम अन्वय व्याप्त हेतुकमति बीतम अव्यतिक व्याप्त हेतुकम अवीतम क्या हो गया हम्म तरह संग्रह याद रहते सब आ जाते तुरंत तीन लिंग है वहां लिंगयी की दोनों मिलकर के केवल अन्वयी केवल वितरेकी तो ये मान लो जो ये हुआ अन्वयी केवल अन्वयी तरह हो गया अभीतम और केवल की तरह हो गया अभितम कोई लिखने जा रहा है क्वेश्चन लिख रहा है विशेषण अपने आगे विवरण कर रहा है सर्वप्रथम तावत द्विधम बीतम अबीत उसके बाद उसका विवरण कर अनवय अन्वय मुखी न प्रवर्तमानम विधायक अनुमानम बीतम जो अन्वय मुख से प्रवर्तमान जो अनुमान है माने अनुमित का जो विधायक अनु हेतु है वो क्या कहलाएगा बीतम दूसरे का क्या कर रहे हैं वितरेक मुखी न सबको स्वयं अर्थ कर रहे हैं अन्वय मुखी न मान तत्सत तत्सत्व अन्वय इत्याक अन्वय सचार मुखम प्रधानम यखे नन्वय माने अन्वय सहचर तत्स तत्सत्वम क्या कर सत्वे जब हमारा धुआं रहेगा तो किसकी सत्ता ज्ञापित कराएगा बनेगी सत्ता ये कहना चाह रहे इतने अंश ठीक तो इसीलिए अर्थ क्या करेंगे कि तत्सति तत्सत इत्याकारक जो अन्वय साचार अन्वय साचार एवं मुखम यश मन प्रधान भूतम तद अन्वय मुखम अन्वय मुखी न साध्याधिकरण निरूपित वृत्तिप अन्वय व्याप्ति निकल गयी अन्वय व्याप्ति के वितर एक व्याप्ति अन्वय व्याप्ति के लक्षण का साध्याण निरूपित यह है सामान्य साध्य सामान अधिकरण अन्वय व्याप्ति असाध्य भावित्व व्याप्ति उसी पर कह दिया साध्या का नाम हो गया अन्वय व्याप्ति वही कहने जा रहा है अन्वयन प्रवर्तमानं बीतम् उसके लिए उन्होंने कहा था, था केवल अन्वयी क्या कह सकते नन्वयी उस पर उन्होंने कहा रहा दूसरा लक्षण बताने जा रहा है व्यतिक मुखे पहले कह दिया वही कहना व्यतिरेक मुखे न मन तद सत्व तद सत्व तदभावी तदभावित वही वितरेक सहचर एवं मुखम प्रारंभः तेना मन साध व्यापकी भूताभाव प्रतियोगितमरेक व्याप्ति है हटा रहे हैं जैसे आप तरह संग्रह याद है पृथ्वी इतने भ्यो भिध्यती गंधवाज पंक्ति लिखिए वहाँ पर अच्छा। इतना ही सर मूल पंक्ति बोल रहे हैं पृथ्वी इतरे भ्यो भिद्यते गंधव इसका अर्थ पृथ्वी स्वेतर भिन्ना गंधवत् तो बताइए तदभावी तदभाव महा पर इतर भेद का भाव कहाँ है इतर भेद तो पृथ्वी में है इतर भेद का भाव कहां है मतलब इधर इधर स्वास्थ से हुआ तरह घटपटा माने जल जल से भिन्न हुआ पृथ्वी पृथ्वी से भिन्न हो गया जल उलट गया तो स्वेतर भेद का भाव कहाँ है जल में वहाँ गंध गंध का भाव है इसलिए तद अभाव माने स्वेतर भेद का जहाँ अभाव है वहाँ गंध का भी अभाव है ये कौन हो गया अन्वयी इसलिए लक्षण साध्या भाव व्यापति भूताभाव प्रतियोगित्व अन्वय व्याप्ति साध्य कौन हुआ स्वेतर भेद साध्याव स्वेतर भेदा भाव तद व्याप की भूताभाव गंदाभाव तद प्रतियोगी गंध तर संग्रह होता तो लग जाएगा नहीं आएगा तो कहोगे कैसे करोगे आप जितना पढ़ोगे तब तो ने तुमको द्वारा नहीं पढ़नी पड़ेगी सकिया नहीं तो चलने चलो चलो चलो चलो बहुत जवाब इति ठीक है वही कहने जा रहा है वितरक मुखी ने प्रवर्तमानम कि भवती निषेधकम अभीतम माना जो वितरेकी वाला है उसका नाम क्या है हमारा वितरेक व्याप्ति मत जो हेतु है वो हो गया अभीतम अन्व्यापति मत जो हेतु का है वो हो गया बीतम ये दोनों को लिखने जा रहा इस वितरेक मुखी ने प्रवर्तमान जो निषेधकम कि भवती असमकम अबीतम क्या हो जाएगा अभीतम धकम अनुमानम विरेक मुखे प्रवर्तमान इसलिए हो गया अबीतम अबीतम तथा अब उसमें भी लगा दिया बीतम का मतलब कौन क्र कर दिया बीत अभी दो प्रकार का अनुमान कह दिया अब उन्होंने कहा आवांतर भेद कह करके उसमें जो जो बीत का अंतर्भाव किसमें कर दिया जा रहा शेष का करने जा रहा है इसमें करने जा रहा है वो लेकर तम से शेष जो अभी का इसकी तरह है शेष का क्या लक्षण है तो गंध के द्वारा किसका अनुमान करते हैं गंधवा है कार्ण। उसका कारण कौन है जो जल से भिन्न वस्तु का कारण है जल आदि से जो भिन्न है उन्हें जो स्वेतर भेदवान है वही क्या है गंध का कारण है गंध कार्य हो गया कारण कौन है तो पृथ्वी का तो पृथ्वी में किसका अनुमान करते हैं श्वेत भेद का किसके द्वारा गंध रूप कार्य के द्वारा ठीक चलिए वही कितना अच्छा ले कर रहे हैं तत्र इसीलिए बताया तीतम शेषवत्त क्योंकि शेषवत का ये लक्षण था अतः बीत बीतयूर बीत मध्य बीत और उन दोनों बीतों के मध्य में यद अवीतम त्त संज्ञकम एकम इतर था अर्थात जो बीत के दो भेद हुए एक हुआ बीत पूर्व का दो भेद हुआ कि बीत एक, एक अभीत। उनके मध्य में जो अभीत है उसका नाम है शेषवत्त उद्घाटन नाम क्या हो गया से वही लिखने जा तत्र तीतम शेष क्यों? कटाने जा, जापत्ति करने जा रहा है शिष्यते पर शिष्य तेती शेषाह क्या विपत्ति करने जाए शिष्यते शिष्यते असौ ऊपर से वित्पत्ति कर दी थी शेषा बोलते हैं कर्म वित्पत्ति शिष्य तरी शिष्यती असौ इति शेषा शेष का मतलब हुआ कर्म में वित्पत्ति दिखा रहे हैं फिर शेष शेषेण से, से, तुल्यम इति शेषवत तीन तुल्यम क्रिया शेषवती क्या करेंगे वैसा कर वही कहने जा रहे हैं अथवा शे अशे शेष मान मुत करेंगे तो रूप चल जाएगा करेंगे तो रूप नहीं चलेगा क्या होते हैं सब अव्यय होते हैं वही लिखने जा सव वही कर एव विषय तया अस्ति अनुमान ज्ञानस्य ये कौन विपत्ति की जा रहे हैं वो उत्त प्रत्यय करने जा रहे हैं सा विषय तया तदस्य तदस मतुप वाला करने जा रहा है इसलिए कहा ले तीन तुल्यम क्रिया चेतवती वाला नहीं किया इस शेष में जो वत प्रत्यय है और तीन तुल्यम क्रिया चेतवती वाला नहीं है ये मतुप है भगवान की तरह वही आप विग्रह लेकर सहा माने शेषा एव विषय तया जिस ज्ञान का वो विषय शेष है विषय तया अस्ति यने अनुमान ज्ञान से लिखना स्वयं कस्य अनुमान ज्ञानस्य से तद अनुमान ज्ञान तत्शेष उस अनुमान ज्ञान का क्योंकि यहाँ ज्ञानहीन के अनुमान है उस अनुमान ज्ञान का नाम क्या है शेष है और अनुमान का लक्षण क्या कहा था व्याप्त, व्यापक भाव कक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वक ज्ञानम अनुमान लक्षण था वही यहाँ लिख दिया इसलिए सा एव यस्य तस्ती अनुमान ज्ञानस्य से ते सबतः मतुप्रत्यय किया है संबंध अर्थ में किसमें कई अर्थ में होता है कार्य कायाद भूम निंदा प्रशंसा नहीं भवंती बधे अस्थियातपादयादस्य सूत्र के कौन में देख लीजिए तब लिखा है लिखना होते तो यहाँ नीचे दिया है आप लिख लीजिए भूम निंदा प्रशंसा है लिख लीजिए ठीक है यहाँ लिख ली वहां तो है ये सिद्धांत कौम का है वही लिख लेना चाहिए ये बहुत जगह मतवे भगवान में मत प्रत्यय किस अर्थ में नित्य योग है जाएगा ना कहीं प्रशंसा में होता है भूमि निंदा प्रशंसासु नित्य योगी तिशा भूम निंदा प्रशंसा सुगने ये आधाप हुआ श्लोक संबंधी अस्थि व्यक्षायाम क्षाया पूरे संबंधेस्थिक्षायावंती मतुपाद मतुप है मतुपादया मतुपै ठन है प्रत्यय होते न अति नौ आदि से सब पकड़ लेना है भूमि निन्दा प्रशंसा सुगेती योग... सायने संबंधेस्वंती मतुपादया इसी से हो गया अब शेष का क्या लक्षण हुआ तो लक्षण ये जो न्याय में कहा गया उसी लक्षण को यहाँ लिख रहे हैं यदा प्रसक्त प्रसिदे अन्यत्र अप्रसंगात शिष्यमान समत परिसे बात यही से शुरू कर